मुझे पानी दो मुझे पानी के संबंध में नहीं जानना है पानी के संबंध में जान के क्या करूंगा जानने से क्या होगा जानने को पीऊं खाऊं ओढूं क्या करूं पानी दो मुझे पीना है और ध्यान रहे कि पीने के लिए जानना जरूरी नहीं है अगर पीने के लिए जानना जरूरी होता तो आदमी कभी का मर चुका होता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 कि वो बरसे तो तुम्हारी प्याली में जगह हो सदगुरु तो अषाढ़ के महीने का जल से भरा हुआ मेघ तुम खाली हो तो भर जाओगे नाचो जैसे मोर नाचते आषाढ़ में घिर गए मेघों को देखकर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 कबीर के पास तो पियक्डों की जमात है और पीने को क्या है राम रस ध्यान रखना यहां राम से कोई प्रयोजन दशरथ के बेटे राम से नहीं उनका तो रस कैसे बनाओगे उसमें तो आदमखोर हो जाओगे उसमें तो बहुत झंझट होगी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 बंद घर में आने दो छत से है झांक रही कप से चांदनी की परी दिया बुझा दो आंगन में उतर आने दो सिजा में छाने लगी है सिजा में छाने लगी है बहार की रंगत सिजा में छाने लगी है बाहर की रंगत जुही को खिलने दो जुही को खिलने दो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 मुलाओं ने मौलवियों ने साजिश की शरमत को झुकाने की कोशिश की धमकी दी कि सिर काट देंगे शरमन न का सिर काटो तो काटो मेरा कुछ भी ना काट पाओगे और मैं तुमसे यह कह देता हूं मेरा कटा हुआ सिर भी यही चिल्लाएगा कि मैं परमात्मा हूं